ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अध्याय छः आध्यात्मिक जीवन की शर्तें आदर्श में श्रद्धा उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के पूर्व भी हम परमात्मा के प्रति अत्यंत स्पष्ट और दृढ़ विश्वास स्थापित कर सकते हैं क्योंकि उसका भाव हमारे भीतर बद्ध मूल है आध्यात्मिक जीवन की पहली शर्त इस विश्वास का उदय है हमारी आत्मा परमात्मा का एक प्रतिबिंब है और हम प्रकाश को स्पष्ट रूप से भले ही न देख पाए लेकिन प्रतिबिंब प्रकाश से अस्तित्व को सिद्ध करता है हम चिरंतन बने रहना चाहते हैं इसका कारण यह है कि हमारा वास्तविक स्वरूप नित्य है देह मन और इंद्रियां नित्य नहीं हो सकती क्योंकि वे सदा परिवर्तनशील है इन सबसे भिन्न हमारा अहम बोध है जो परिवर्तित नहीं होता जब हम उस आत्मा या अध्यात्म चेतन के बारे में सोचने का प्रयत्न करते हैं जो किसी कारण से हमारे विचारों और देह बोध से संयुक्त हो गई है तब हम वस्तुतः चरम सत्य के स्वरूप के विषय में ही अनुसंधान करते हैं जब तक हमें पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाता तब तक हमें चरम सत्य के बारे में किसी मान्यता या अवधारणा से काम चलाना होगा लेकिन हर अवस्था में अपनी श्रद्धा और विश्वास की पुष्टि कर लेनी चाहिए यदि श्रद्धा सत्य पर आधारित होगी तो वह वर्धित होती जाएगी यदि श्रद्धा या विश्वास सत्य पर आधारित नहीं होंगे तो वे कुछ समय तक बने रहेंगे उसके बाद नष्ट हो जाएंगे जीवन का लक्ष्य मुक्ति भय दुख बारंबार जन्म मृत्यु के कष्ट और श्रम से मुक्ति और परम शांति की प्राप्ति है और इन्हें पाने का उपाय आत्मज्ञान है भारत में हजारों संतों ने युगों से यह घोषणा की है आध्यात्मिक जीवन की प्रथम शर्त आध्यात्मिक लक्ष्य अर्थात आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य में श्रद्धा है अपनी साधना का प्रारंभ करने के पूर्व यह लक्ष्य स्पष्ट और सुनिश्चित होना चाहिए हमें लक्ष्य अर्थात जीवन के लक्ष्य तथा पथ की बहुत स्पष्ट धारणा होनी चाहिए जब तक हमारे सभी विचार और भावनाएं अस्पष्ट धूमिल और काल्पनिक बनी रहेगी तब तक हमारे जीवन में निरंतर द्वंद्व होते रहेंगे जो हम में से अधिकांश को लक्ष्य की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ने देते हमारा चिंतन बहुत छिछला होता है हमारी भावनाएं गहरी नहीं होती हमारी इच्छाओं और क्रियाओं की दिशाएं अनिश्चित होती है उनके पीछे कोई वास्तविक तीव्र प्रेरणा अथवा स्पष्ट प्रयोजन अथवा गहन चेतना नहीं होती झेन बौद्ध साहित्य में एक शिक्षा प्रद कथा है एक साधु ने एक झेन आचार्य से पूछा मैं समझता हूं कि जब एक सिंह अपने शिकार को चाहे वह खरगोश हो या हाथी पकड़ता है तो अपनी सारी शक्ति को पूरी तरह से केंद्रित करके एक ही बार में नियोजित करता है इस शक्ति का क्या स्वरूप है आचार्य ने उत्तर दिया पूरी ईमानदारी का भाव अपने आप को न छलने की शक्ति इस संक्षिप्त उत्तर की व्याख्या यों की गई है न छलने का अर्थ है अपनी पूरी शक्ति लगा देना इसे अपनी समग्र सत्ता को कार्य में लगाना कहते हैं जिसमें कुछ भी बचा कर नहीं रखा जाता अथवा बाह्य आचरण में कोई छल नहीं होता कुछ भी शक्ति व्यर्थ नहीं जाती जब मनुष्य इस तरह का जीवन यापन करता है तब वह नर के शरीर कहलाता है और वह पौरुष ईमानदारी पूर्ण निष्ठा का प्रतीक होता है दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक जीवन में जिस बात की आवश्यकता है वह है आत्मा के वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि करने की अपनी क्षमता में श्रद्धा यह श्रद्धा समस्त रूढ़ शक्ति को सही दिशा में प्रवाहित कर देती है संशय एक बहुत बड़ी बाधा है जो आध्यात्मिक जीवन में सारी प्रगति को अवरुद्ध कर सकती है वह सभी प्रारंभिक साधकों के समक्ष कभी न कभी उपस्थित होती है संशय का अर्थ है स्वयं तथा परमात्मा में श्रद्धा का अभाव और परमात्मा का साक्षात्कार किए बिना वह पूरी तरह से दूर नहीं होता फिर भी हमें संशय द्वारा अभिभूत नहीं हो जाना चाहिए तथा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के अपने संकल्प से विचलित नहीं होना चाहिए हमें अपने मन में यह दृढ़ विश्वास कर लेना चाहिए कि यह अत्यंत अथवा बारलौकिक सुख भोग हमारे जीवन के लक्ष्य नहीं हैं आध्यात्मिक अनुभूति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए स्वर्ग सुख पार्थिव सुख से श्रेष्ठतर नहीं है और जब तक हम में स्वर्ग सुख भोग की लालसा है तब तक हम आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते आखिर स्वर्ग भी एक बड़ी तुक्ष वस्तु ही है स्वर्गारोहण के बारे में एक कथा है एक गोल्फ प्रेमी मर कर स्वर्ग गया वहाँ पहुँचते ही उसने पूछा क्या यहाँ गोल्फ खेलने के मैदान है उसे उत्तर मिला गोल्फ के मैदान और स्वर्ग में ऐसा कभी नहीं होता तो फिर मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए मैं दूसरे स्थान को जाता हूँ अतः उसे दूसरे स्थान ले जाया गया वहाँ प्रवेश करते ही उसके पथ प्रदर्शक ने गोल्फ के बढ़िया मैदान दिखाए तब उसने पूछा लेकिन भले आदमी गोल्फ खेलने के बल्ले कहाँ हैं उसके पथ प्रदर्शक ने कहा भाई यहाँ केवल गोल्फ के मैदान हैं गोल्फ के बल्ले नहीं और यही नारकी दुर्भाग्य है हम पूरा पूरा सांसारिक जीवन और उच्चतर जीवन एक साथ नहीं जी सकते हम सांसारिक प्रेम की ओर भागते रहे और साथ ही उच्चतर भगवत प्रेम की भी प्राप्त कर लें यह नहीं हो सकता भगवान और संसार का प्रेम भगवान और सांसारिक वासनाएं और सुख एक साथ नहीं रह सकते जैसा कि महान संत तुलसीदास ने कहा है जहां काम ताम नहीं जहाँ राम नहीं काम ईसा मसीह ने कहा है तुम ईश्वर और शैतान अर्थात दौलत की एक साथ सेवा नहीं कर सकते हम अपने मन को टटोले और पूछें क्या हम सचमुच ईश्वर को चाहते हैं यदि हम संसार के लोगों का प्रेम चाहते हैं अथवा दुनिया की चीज़ें चाहते हैं तो हमें ईश्वर की आवश्यकता नहीं है यदि हम संसार की चीज़ों में संतोष और तृप्त का अनुभव करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि वे हमें ईश्वर में आवश्यकता ईश्वर की आवश्यकता नहीं है ऐसी दशा में यदि ईश्वर हमें नहीं मिलते तो शिकायत की कोई बात नहीं है अतः प्रत्येक साधक को अपने आप में बीच बीच में पूछना चाहिए कि क्या वह सचमुच ईश्वर को चाहता है अथवा किसी दूसरे चीज को इच्छा रखता है यदि वह वास्तव में ईश्वर को चाहता है तो उसे ईश्वर अवश्य मिलेंगे क्योंकि ईश्वर ऐसे ही भक्त के पास आते हैं जो केवल उन्हीं को चाहता है श्री रामकृष्ण कहते हैं यदि साधक ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ता है तो ईश्वर उसकी ओर दस कदम बढ़ आते हैं हमारी सारी कठिनाई यह है कि हम इस दृश्य जगत को उसमें दिखाई दे रहे लोगों सहित सभी कुछ अत्यंत सत्य समझते हैं और दो सत्य एक साथ हमें नहीं रह सकते अतः सर्वप्रथम प्रत्येक साधक के हृदय में एक शून्यता एक अभाव की सृष्टि की जानी चाहिए बाद भी उस अभाव को प्रसारण सर्वप्रथम प्रत्येक साधक के हृदय में एक शून्यता एक अभाव की सृष्टि जानी चाहिए बाद में उस अभाव की परमात्मा से पूर्ण किया जा सकता है हम जिसे सत्य समझते हैं जिस वस्तु को भी यथार्थ और नित्य मानते हैं वह हमारी समग्र सत्ता को खींचती है हमारे पूरे मन पर जाती है हमारी समस्त भावनाओं को आकर्षित करती है यह आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है और वेदांत के अनुसार कोई भी वस्तु जो सभी अवस्थाओं में अपरिवर्तित न रह सके वह चरम सत्य नहीं हो सकती जो भूतकाल में थी वर्तमान में है और भविष्य में भी बिना परिवर्तन के नित्य बनी रहेगी वही सत्य है वे सभी वस्तुएं जो परिवर्तित होती हैं क्षय वृद्धि या राष्ट्र की प्राप्ति होती है वे सभी असत्य की श्रेणी में आती है एक छोटे बच्चे को माँ ने पूछा स्वप्न क्या है बच्चे ने उत्तर दिया वह मानो आंखें बंद करके सिनेमा देखना है यदि हम में बालक की सी सरलता और पवित्रता हो तो हम जागृतावस्था को भी इसी तरह अनुभव कर सकते हैं अपना विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि एकमात्र चेतना ही अपरिवर्तनीय बनी रहती है शुद्ध चैतन्य एक पर्दे के समान है जिस पर यह जगत रूपी चलचित्र प्रक्षेपित हो रहा है स्वामी विवेकानंद ने कहा है एकमात्र ईश्वर ही सत्य है एकमात्र है एकमात्र को, को नीचा करने का प्रयास नहीं करना चाहिए अभी तो सदा आदर्श के अनुरूप अपने को गढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए यदि आदर्श बहुत ऊंचा हो तो एक काम चलाओ आदर्श को जीवन के चरम लक्ष्य उस उच्च आदर्श तक पहुँचने की सीढ़ी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए परमात्मा के साक्षात्कार रूपी उच्चतम आदर्श की प्राप्ति न होने तक हमें वही समझौता कहीं समझौता नहीं करना चाहिए यदि हम इस उच्च आदर्श की प्राप्ति में असफल रहे तो हम ये जाने कि हम केवल असफल रहे हैं हमें अधिकतर उत्साह के साथ और निश्चयपूर्वक आदर्श की प्राप्ति के लिए लगे रहना चाहिए निम्न आदर्शों के पीछे नहीं भागना चाहिए